श्री कला के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित उपनिषद ज्ञान यज्ञ कल तक सामवेदी छुग उपनिषद में से द्वितीय अध्याय का दसम खंड हुआ था उद्गित की उपासना कह के ये पूर्व में आया आत्म आत्मसम्मित उपासना परमात्मा समतुल्य करके उदित के पाँच सात भाग अलग अलग अक्षर का समानता समता असमत्व देख करके संख्या पुराण करके उपासना कहा गया सात भाग ही प्रत्येक में तीन तीन अक्षर करके इक्कीस करके और एक बचता है द्वा अक्षर होते हैं उसमें उपद्रव में तीन अक्षर है उदगित तीन अक्षर उपद्रव चार अक्षर है तो तीन अक्षर बचने के बाद एक अक्षर बच जाता है जो एक अक्षर रहता है तो वो भी एक जो अक्षर बचा है अक्षरम एक अक्षर बचा है क्या बचा है एकम सत् तद तद एकम तद सद अक्षरम अक्षरम कितना अक्षर हुआ अक्षरम कितना अक्षर हुआ चार हुआ अक्षर तीन अक्षर नहीं हुआ चार अक्षर उपद्रव है उदगित तीन अक्षर है तीन तीन समान हो जाने के बाद एक बच गया एकम कि एक जो हुआ एकम सत तद इति त्रिअक्षर हो गया अक्षरम एक अक्षर बचा ना क्या बचा अक्षरम इति तीन अक्षर हो गया और निधन में तीन अक्षर हैं असमान हो गया एक जो बचा एकम सत तत् इति त्र्यक्षरम इसे भाष्य में कहा एकम सत् अक्षर मिति त्र्यक्षरम अक्षर इसे तीन अक्षर हो गया अ निर्धन मिति त्रिअक्षर इसे समान हो गया तो एक विंशति अक्षर के द्वारा आदित्य को प्राप्त करता है और एक जो वजह है उसे अक्षर से आदित्य से परो को जय कर लेता है उपासक आत्मोतिहा आदित्य से जयम परोहा आदित्यादित्या जय भवति एक अक्षर के उदर आदित्य के परो को जीत लेता है जिस जो इसवे आत्मसमितम अति मृत्यु सप्तविध शाम उपासना करता है मृत्यु को अतिक्रांत करता है आदित्य के पर ब्रह्मलोक तो प्राप्त कर लेता है अभी पहले अलग अलग नाम लेकर के कहा था अभी पंचविध साम का उपासना सब्त सप्तविध सप्ताभक्तिक का का उपासना कहते हैं उसमें नाम नहीं लेकर के मनोहिंकारो वाक प्रस्ताव चक्षत श्रोत्र प्रतिहार प्राणो निधनम ये तत् गायत्र प्राणेशु प्रोतम अभी नाम कहकर कहते पहले आया था तीन तीन अक्षर कर कहा था अभी नाम लेते मनोहिंकार सात प्रकार पांच प्रकार दो प्रकार शाम कहा गया हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधनम ये पांच प्रकार ही। हींकारा मनो हींकारा। मनो है हिंकार मनोहिंकार मनोहिंकार है हिंकार तुल्य है तो शाम के अवयव हिंकार में मनो दृष्टि करे वाघ प्रस्ताव मन के बाद वाक मन से विचार करके फिर वाघ इंद्र की प्रवृत्ति होती है चक्षुरुदगीता श्रेष्ठ है श्रोत्र है प्रतिहार प्रतिहार प्रतिहृत इधर उधर दो तरफ है प्राणो निधन निधन है सब सुसल प्राण में सब लीन हो जाते हैं एकतत्रणसु प्रोत गायत्रणमे आश्रित स एतद्ग प्राणसु प्रोत वेद प्राणीभवतीयुति जोग जीवती महां प्रजया पशुर्भवती महां कीर्तिया महामना सद्रत ये गायत्रण में आश्रित ऐसा जो उपासना करता है प्राणी भवती प्राणबाला होता है प्राण इंद्रिय है इंद्रियवाला का अर्थ इंद्रि नष्ट नहीं होने से अविकल करना अविकल इंद्रिय होता है अंधवधिरादि नहीं होता है सर्व आयु रेति संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है शतम वर्षा सर्व आयु पुरुषस्य श्रुति में कहा गया सौ वर्ष जीतीता जीव जी जीवित रहता है महान प्रजया पशु भी भवती महान होता है प्रजा से और पशु से युक्त होता है महान कीर्तिया कीर्ति से भी महान होता है अच्छा एक छोटी है ज्योग जीवती जोग जीवती है जीव का तो उज्ज्वल उज्ज्वलम जीवती उज्ज्वल यथास्यात <laughs> जीवन उसका अत्यंत उत्कृष्ट प्रस प्रसत्त होता है उज्ज्वल जीवन वाला होता है प्रजापशु से युक्त महान होता है कीर्ति से भी महान होता है महामन सद व्रतम ये जो गायत्री शाम उपासना करने वाले उसका व्रत है महत मनो यहाम क्षुद्र चित्त नहीं हो महात्मन वाला महान उदार चित्त हो अभिमथति सहिंकारो धूम जायते सप्रस्तावो ज्वलति ज्वल सीथो अंगारा भवती सप्रतिहार उपशा्यति तधन संसा्यति तधनम एक तथंतरम अग्नोप्रोत अभिमंथति अग्नि मंथन करते हैं तो से अहिंकार हो गया प्रथम है धूम जायते उसके बाद मंथन के बाद थोड़ा पहले धूम निकलता है सप्रस्तावो थोड़ी धूम निकलता है तो सब सोचते अग्नि भी प्रकट हो जाएगी अरणिमंथन जब करते हैं मंथन करते समय पहले धूम होता है ये हो गया प्रस्ताव ज्वलती स उद्गित अभी ज्वलन हो गया अग्नि प्रकट होगी उद्गित हो गया श्रेष्ठ उसके बाद जलने के बाद ईंधन अंगारा अग्नि अंगारा हो जाती है प्रतिहार हुआ उप शांत तो हो जाती तनिधनम उपसाम्यति आगे संसा्यति तिधनम उपशम होता है थोड़े अग्नि बचता है शांत हुआ उपशम हो अग्नि संसम होगी संसम हो, होती संसाम्यति में अग्नि बिल्कुल समाप्त तो हो जाए उपसम थोड़ा थोड़ा कम होकर थोड़ी अग्नि है उपशम और बिल्कुल समाप्त होने से संसम दोनों निधन हुआ एक तथंतरम अग्नोक्रोतम रथंतर नामक शाम है अग्नि में आश्रित है तो ये इसी प्रकार शाम की उपासना है पंच शाम की अग्नि अग्निदृष्टि में विभिन्न अग्नि के विभिन्न रूप का चिंतन करें सवे एक रथंतरम अग्नोप्रोत वेद ब्रह्मवर्च से अन्ना होती सर्व आयुवेदि ज्योग जीवती महां प्रजया पशुर्भवती महान की रीत्या न प्रत्यंग अग्निम आजामे न निष्ठी तद्व्रतम व्रत रामक सामहे अग्नि में आश्री है ऐसा जो उपासना करता है वेद का तो उपास्य उपासना करता है ब्रह्मा वर्चसी ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मवर्चस होता है अपने आचरण स्वाध्याय के निमित्त तेज वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज को कहते हैं वर्चसम स्वाध्या है मंत्र जप और वृत्त है सदाचार इसके कारण शरीर में तेज है ब्रह्मवर्चस तदयुक्त ब्रह्मव्रचसी होती और तेज केवल तेज जो होता है तो चम चर्म का भाग है ये ये वृत्त साध्य निमित्त तेज वाला होता है अन्नादो भवति, अन्नम अन्नाद अन्नम अन्न अतिथि अन्नाद का दीप्ताग्नि महान कीर्ति से युक्त होता है पशु से प्रजा से युक्त होता है न प्रत्यंग अग्नि में आजामेत अग्नि के ओर कुछ भक्षण नहीं करे मुख करके अग्नि और मुख करके नहीं खाना चाहिए न निष्ठिवेत श्लेषमा निरसन थुकना अग्नि के ओर ऐसा नहीं करे ये उसका व्रत है जो रथंतर शाम की उपासना करता है उपमंत्रयत स हिंकारो ज प्रस्ताव स्त्रीय सहस्य स प्रतिहारः कालम् गच्छति तनिधनम् पारम् गच्छति तनिधनम् पारम गचतिधनमे मितुने मिथुनेूत वामदिव्य नामक साम है मिथुने प्रोत्तम मिथुन दृष्टि से उसकी उपासना है मैथुन कर्म गृहस्थ करते ही पहले उपमंत्रे का संकेत करता है यह हो गया हिंकार पहले उसके बाद स्त्री को प्रसन्न करता है ज्ञापयते सब प्रस्ताव उसके बाद स्त्रिया सहस्यते स्त्री के साथ एक सयम सयन करता है सउद्गित हुआ प्रति स्त्रीम प्रतिस्त्री के ओर फिर सात शयन उसके बाद के ओर अभिमुख होकर के सयन करता है सब प्रतिहार फिर कालम गच्छति मैथुन से तन निधनम उसके बाद पारम गच्छति समाप्ति को प्राप्त करता है तन निधनम एकदद वामदेमें मिथुने प्रोत वामदेवनामक मिथुन में आश्रित स यहमे एकमदेवी मिथुने प्रोत वेद मिथुनीति मिथुना मिथुना प्रजाते सर्वुति ज्योग जीवती महां प्रजया पशुर्भवती महां कीर्त्या न कांचन परहरे तद व्रत जो इस प्रकार वामदेव्य मिथुन में आश्रित साम का उपासना करता है मिथुनी भवती अर्थात तो विधुर नहीं होगा पत्नी के साथ हमेशा रहेगा पत्नी मर जाने पर विधुर कहते हैं मिथुनी भवती विधुर होने पर फिर कर्म करने का अधिकार नहीं होता है जैसे रेख को आगे आएगा था इसलिए विवाह करके पत्नी ग्रहण करने पर फिर ही कर्म कर सकते हैं तो मिथुनी न मिथुनी भव मिथुनी भवती विदुर नहीं होगा मिथुनाथ मिथुनाथ प्रजाते और उसका रेत अमोघ होता है मैथुन कर्म करने से अवश्य पुत्र होता है प्रजात की उत्पत्ति होती है सर्वम आयु रेति और संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है जोग जीवति उज्ज्वल जीवन होता है महान प्रजा से पशु से होता है और कीर्ति से युक्त होता है महान जो रावण देव्य स्वामी की उपासना करता है गृहस्थ उसके लिए व्रत न कांचन परिहरेत। कोई स्त्री उसके पास मैथुन कर्म के लिए आए तो उसका परिहार नहीं करे समागमन के लिए आए तो उसका परिहार त्याग नहीं करे ये जो वामदेव स्वामी उपासना करता है उसका अंग रूप विधान किया गया किंतु इससे भिन्न है प्रतिषेध है जहाँ प्रतिषेध है अन्य स्त्री संभव संगम वो इस उपासना से अन्यत्र प्रतिषेध है जो इसे वामदेव स्वामी उपासना करता है उसके लिए ये उपासना का अंग है वो विरोध नहीं है उद्यन हिंकार उदित प्रस्ताव मध्यम दिन उद्गी परा प्रतिहारोस्त यधनमे एक बृहदादी प्रोत्त उद्यन हिंकार सूर्य उदय होते हिंकार उदय होने के बाद उदित प्रस्ताव हुआ मध्यम दिन में उद्गी यहाँ सर्व उपास उपासम भाग अन्य दृष्टि करके उद्गी में मध्यन दिन आदित्य की दृष्टि प्रस्तावे में उदित सूर्य की दृष्टि हिंकार में उद्यन उदय होते हुए हिंकार की, की दृष्टि उदय होते सूर्य की दृष्टि हिंकार में अपराह प्रतिहार प्रतिहार में अपराना सूर्य की दृष्टि अस्तम निधनम निधन नाम के शाम के भाग में अस्त जाते हुए सूर्य की दृष्टि करके उपासना करें एतद् आदित्य एक बृहदादित्यप्रोत नामक साम आदित्य में आश्रित हे सवत बृहदादित्य प्रोत वेद तेजस्वना सर्वुति ज्योगजीवती महां प्रजया पशुर्भवती महां की तपंत न निंदे व्रतम् ये तद बृहत शाम आदित्य में आश्रित इसकी उपासना करता है तेजस्वी होता है शरीर की कांति से तेज हे अन्नादो भवती दीप्ताग्नि संपूर्ण आयु के प्राप्त करता है उज्ज्वल जीवन होता है महान होता है प्रजा से पशु से युक्त होता है कृत्य से भी महान होता है तपनतम न निंदे तद व्रतम तपाते सूर्य की निंदा नहीं करें इसका व्रत है कहीं भी इस प्रकार आगे कहेंगे वृष्टि के लिए स्वाभाविक लोग ओह आज बड़े गर्मी है ठंडी के समय के हो है। बहुत ठंडी है वर्षा बादल घंटा फिर खतरे में वर्षा हुई बहुत वर्षा हुई बहुत वर्षा ऐसे निंदा नहीं करनी चाहिए वृष्टि वर्षा ऋतु में वर्षा होगी शीतकाल में शीत है और गर्मी में गर्मी तो होगी कहने से कोई ठंडा नहीं हो जाता गर्मी तो गर्मी होगी वह तो बड़ी गर्मी है गर्मी के समय में लोग जब मिलेंगे परस्पर पहले वह आज बड़ी गर्मी है ठंडी के समय में वह बड़ी ठंडी है जितने 10, 20 बार 50 बार कहो तो ठंडी जितने इतने गर्मी जितने इतने, इतने, इतने। कुछ नहीं होता है किंतु व्यर्थ है सबको अनुभव है किंतु कहें अह बड़ी गर्मी है बड़ी गर्मी है। ये ये व्रत है तपनतम न निंदित ये जुहान जहां सब कहा निंदा नहीं करे तो ते निंदा तो किसी को भी कर, नहीं करना चाहिए ये व्रत करने वाले के तो उसके व्रत है अन्य कोई इसे निंदा नहीं करे व्यर्थ सांप्रवन्ते संप्रवनते सहिंकारो मेघो जायते स प्रस्ताव वर्षति स उद्घीथो विद्युतते स्तनयती सतिहार उदृण्णा तन निधनमें एकद वैरूप पर्जन्यूतम वैरूपनामक साम पर्जन्यवृष्टि में आशीत है <coughs> अब प्राणी संप्रवते संगत तो होते हैं संगम एकत्रित तो होते हैं मेघ सहिंकार हो गया प्रथमे है जायते फिर मेघ होता है इकट्ठी हुए फिर मेघ काला काला होकर वृष्टि के पहले सप्रस्ताव हो प्रस्ताव है वर्षा होने वाले वर्षति सउद्गी श्रेष्ठ है उद्गीता में वृष्टि दृष्टि करे विद्युत स्तनते सप्रत्याहार हो प्रतिहार भाग में विद्युत और मेघ गर्जन की दृष्टि करके उपासना करें उदृण्हानिधनम और ग्रहण कर लेता है फिर वर्षा नहीं होती है समाप्त हो गया और निधन तो में ऐसे दृष्टि करे एक वैरूपर्जन्यूथम वैरूपनामक साम पर्जन में वृष्टि में आश्रीत सवेम एतद पर्जन्यूतम वेद विरूप सुंश पशु नवरुंधे सर्व आयुवेति जोग जीवति महां प्रजया पशुर्भवती महान की वर्षतम न निंदे तत्व्रत साम में प्रोत आशित है इस उपासना करता है विरूपांश च प्रसन्न अवरुंदे बहुत पशु को रक्त प्राप्त करता रहता है विरूप अवस्वरूप है पसन्न अवरुन्धे अलग अलग बक, बकरा बकरी भेड़ आदि प्रभुत पशु अवरुद्ध रुकता है सर्वम आयु संपूर्ण आयु का प्राप्त करता है इस तो सार, जीवत उज्ज्वल जीवन होता है महान प्रजा से पशु से युक्त होता है कीत्य से भी महान होता है वर्षंतम न निंदे तद व्रतम उसका व्रत है वृष्टि होते समय उसकी निंदा नहीं करें विरूपांश स्वरूपता पशु को प्राप्त करता है वसंतो हिंकारो ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गित शरत प्रतिहारो हेमंतो निधनम एतद वैराजम ऋतु सुप्रोतम ऋतुदृष्टि करके श्याम का उपासना है वसंत ऋतु हिंकार में वसंत दृष्टि प्रस्ताव में ग्रीष्म ऋतु दृष्टि उद्गित में वर्षा की दृष्टि प्रतिहार में दृष्टि हेमंत निधन में हेमंत दृष्टि शिष्य हेमंत को एक करके पाँच ऋतु करके वैराज श्याम में आश्रित है सयमेतवैराजम ऋतुसुप्रोतम वेद विराजति प्रजया पश्युर्ब्रह्मवर्चस जीव जीवती महां प्रजया पश्युर्भवती महां की ऋतु न निंदे तद व्रत वैराज साम ऋतु उपासना करता है विराजति विशेषण राजते प्रकाशमान होकर प्रजापुषुक्त होता है ब्रह्मवर्चस तेजस्वी होता है वृत्त साध्याय में तेज से युक्त होता है संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है उज्ज्वल जीवन होता है महान प्रजा से पशु से युक्त होता है कृति से भी महान की प्राप्त करता है ऋतु न निंदे ऋतु की निंदा नहीं कर उसका व्रत है पृथ्वी हिंकारों अंतरिक्षम प्रस्तावों दौ रुद्गित दिशा प्रतिहार समुद्र निधनम यहाँ सर्कियों लोकेशु प्रोता पृथ्वी हिंकार हिंकार पृथ्वी दृष्टि और प्रस्ताव में अंतरिक्ष दृष्टि उद्गीत में स्वर्ग दृष्टि प्रतिहार में दिशा दृष्टि और निधन में समुद्र दृष्टि कै ये सक्क नामक सामे का बहुवचन सक्कर्य बहुवचन ये लोक में प्रोत लोक दृष्टि करके उपासना कें स एवे सर्को लोकेशु प्रोतावेद लोक ज्योग जीवति महां प्रजया पशुर्भवती महां कीर्त्या लोका न निंदे त्रतम ऐसा जो लोक मे सर्करी आसिता सक्वर सक्वरी नाम के साथ लोक में आसिथत उपासना करे उपासनाक लोक युक्त तो होता है लोक फल से युक्त तो होता है संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है उज्ज्वल जीवन महान प्रजा से पशु से होता है महान कीर्ति से लोका न निंदे लोक की निंदा नहीं करे, उसका व्रत है अजा हिंकारो अवय प्रस्तावो गाव उद्गित अश्व प्रतिहार पुरुष निधनम एता रेवत्य पशु सुंकार में अजा बकर बकरि करे प्रस्ताव में अभी भेड़ दृष्टिक उदीत में गोदृष्टि प्रतिहार में अश्रुदृष्टि अ निर्धन में पुरुष दृष्टिकष में सुषित पशु रेबत सामे पशु मे प्रोत रेवति का बहुवचन नित्य निबुवचन होता है सकोर रेवत्य पशु मे प्रोत सयेम एता है रेबत पशुसु प्रोतावेद पशुम सर्व आयुर्ेदि ज्योक जीवती महान प्रजा पशु भी भवती महान कीतिया पशु न निंदे तद व्रतम पशु में आश्रित रेवत श्याम की उपासना करता है पशु युक्त तो होता है संपूर्ण आयु उज्ज्वल जीवन प्रजा पशु से महान होता है कीर्ति से भी महान होता है पशुओं की निंदा नहीं कर उसका व्रत है लोमहिंकार स्वक् प्रस्ताव मसम उद्घितो अस्थि प्रतिहारो मज्जा निधन में तज्ञय अंगेश प्रोत करके उपासना लोमहिंकारिकार में लोम दृष्टि प्रस्ताव में तक दृष्टि उद्गिता में मंसदृष्टि प्रतिहार में अस्थिदृष्टि अ निधन में मज्जा ये यज्ञय साम अंगमे आश्रित है सबंत यंग वेदांगी भवती नंगति सर्वुति ज्योग जीवती महां प्रजया पशुर्भवती महां कीर्त्या संवत्सरम्ञो नशनीया व्र त्रतमोनाशनीयाद वह यज्ञांग्य साम अंगमे आश्रित येषु उपासनाकर्ता है अंगी अंगवान्ता है अंग हस्तपाद आदि नष्ट नहीं होता है ना अंगे निहुर क्षति अंग से रहित कुटिल आदि पंगवादि नहीं होता है सर्वम आयुर्दि सम्पन्न आयु को प्राप्त करता है उज्ज्वल जीवन प्रजा पशु से होता है कीर्तिशिव्य महान संवसर मज्ञो ना एक वर्ष तक उसको मज्जु मांसर नहीं खाए बहु संध्या मांस मत्स्य आदि उपलक्षण के लिए और मज्जो नीयाती व कम से कम एक न नहीं तो बिलकुल नही खाए दो प्रकाद्या अग्निर्िंकारो वायु प्रस्ताव आदि उद्गी नक्षत्राणी प्रतिहारश्चंद्रमाधन एतराजन देवता सुत राजनाम का साम देवता में आश्रीत देवता करके साम की उपासना हिंकार में अग्निदृष्टि प्रस्ताव में वायुदृष्टिक उदीत में आदिदृष्टि प्रतिहारे में नक्षता दृष्टि निधन में चंद्रमा दृष्टि कैरे सयमेतराजन देवतासु प्रोतम वेदयिता देवतालोकतायुज ग सर्वुरे ज्योग जीवती महां प्रजया पशुर्भवती महां कीर्त्या ब्राह्मणा न निंदे तद्रत राजननामक साम देवता में आश्रित है इस उपासना करता हैना जिस जिस देवता दिशु से उपासना करता हो देवता नाम सलोकताम साष्टिताम साहिज्य को प्राप्त करता है उपासना के अनुसार तारतम्य फल है उपासना अत्यधिक हो तो साहिज्य हो जाएगा थोड़े कम तो साष्टी नहीं तो सलोकताम सलोकता तो है समान लोक रहेंगे तो सलोकता है और साष्टी है समान रिद्धि सिद्धि उनका जितना ईश्वर इसको समान ईश्वर प्राप्त होगा साष्टित्व साइज़ साहज साथ एक हो जाना साहिज्य साहिज्य तो सहयुजते शहिक भाव एक देही दही देव वही हो जाता है साहिज्य सबसे श्रेष्ठ फल साष्टी समान रिद्धि समान एक लोक में रहेगा समान ऐश्वर्य होगा तो साष्टी और वो ऐश्वर्य में कम ज्यादा होकर हाँ के समान लोक में रहेगा सलोकता निकृष्ट फल है सलोकता है समान लोक में रहना साष्टी समान लोक रहते हुए दोनों में समान रिद्धि है ऐश्वर्य है असायुज्य एक हो जाना संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है उज्जवल जीवन ये तो अदृष्टफल हो गया सलोकताम शास्त्रीयताम साहुज्यम जब जीवित है ये दृष्टफल है <laughs> संपूर्ण आयु को प्राप्त करेगा उज्ज्वल जीवन होता है प्रजा पशु से युक्त होता है कृति से ब्राह्मण न निंदे तदव्रतम ब्राह्मणों की निंदा नहीं करें उसका व्रत है ऐसे किसी कोई भी ब्राह्मण की निंदा नहीं करे एते भी देवा हा, प्रत्यक्षम यद ब्राह्मण देवता लोग कहे ये प्रत्यक्षम यद ब्राह्मणा जो ब्राह्मण प्रत्यक्ष दिखते हैं यही देवता है एत वही देवा देवतुल्य ब्राह्मणों में ब्राह्मणों की पूजा सम्मान करें निंदा नहीं करें ब्राह्मण की निंदा देवता की निंदा हो जाती है त्रै विद्या त्रैवद्यास्त्र लोका स प्रस्ताव अग्निर्वायुरादित स उद्गि नक्षत्रण विद्याहे मरीचय सहार सर्प गंभरवा पीतरस्त निधनमेंसम प्रोत्त्या विद्या, विद्या, विद्या। उपासना त्रय इमे लोका ये लोक तीन हे सब प्रस्ताव प्रस्ताव में तीन लोक दृष्टि करें। अग्नि वायु आदित्य तीन देवता से उद्गित उद्गित में अग्नि वायु आदित्य दृष्टि करे नक्षत्राणी व्यांश मरीच नक्षत्र वय पक्षी और मरीच किरण हे सब प्रतिहार प्रतिहार में से दृष्टि करें। सर्पा गंधर्व पितर त निधनम निधन में सर्प गंधर्व पितर ऐसे दृष्टि करे ऐसे कहा करके वेद विहित सब कर्म उपासना है आगे लोकतिन हो गए देवता होगी अग्निवायु आदित्य पक्षी आदि वयांशी नक्षत्र आदि हो गए मरीचि किरण है सर्प गंधर्व पितर ये सब सब सारे लोक उसमें आगे एतसाम सर्वस्व प्रोत सर्व साम प्रोतह सर्वृष्टि करे साम का उपासना सवेत साम सर्वस्व प्रोत्तम वेद सर्वती जो साम की सर्वदि से उपासना करे साम सर्वस्याश्रे तो सर्वम सर्वती सर्वआत्मक हो जाता है सर्वेवर हो जाता है तदेशको यानी पंचधा त्रीणी त्रीणी तेभ्यो न ज्याय परम अन्यस्ति ये जा पाँच साम्य में पांच प्रकार है तीणी त्रीणी जैसे त्रय विद्या तीन लोक तीन तीन में पांच भाव में पांच है पंच प्रकार त्रीणी तीन है तेभ्यो परम अन्य उससे बढ़कर और कुछ नहीं सारा सर्वात्मक हो जाता है सब उसमें अंतर्भाव हो गया यद्वेद सवेद सर्व सर्वादिश बलिमस्मय हरंति सर्वस्म्मित उपासित तद्व्रतम तद्व्रत जो इस प्रकार श्याम सवमें आश्रित है उपासना करता है स वेद सर्वम सब को जान लेता है उपास राम उपासना करने वाले सर्वदृष्टिया श्याम की उपासना करने से सब को जान लेता है सर्वादिश बलिमस्मय हरंति सब दिशा में स्थित जितने हे दिशा स्वयं बलि नहीं दिशा में स्थित जितने तो अस्मि उपासकाय बलि भरंति उसके बलि भोग भेंट देते हैं सर्वम अस्मित उपासित तो ऐसे उसका व्रत है नियम सर्वम अस्मि सर्वात्मक में हूँ ऐसे उपासना करे अहम सर्व सर्व सर्वात्म सर्वात्मक करते करते ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो जाता है तद्व्रतम तद्व्रतम दो बार उपासना समाप्ति के लिए विनर्दि प्रजापतेर साम व्रूणे पशव्यमने प्रजापतिर्ोम से मृदसक्षण वायो चलक्षण बलबींद्र से क्रौच बृहस्पतिरप्वा तर्वान्नोपेवत वारुणं ते वर्जयत वा विनर्दी साम व्रूणे यश कई यजमा अथवा उद्घाता यशमता है भिन्नर्दि शामूणे ई साम का मैं वर्ण करता हूँ भिन्नर्दी है विशेष अनर्द वाला विशिष्ट अनर्द वाला एक स्वर विशेषि और कुजीता जैसे शब्द करता है ऐसे विशेष शब्द वाला भिन्नर्दि श्याम वर्ण करता हूँ पशव्यम इत अग्नि है ये जो सा है पशु के लिहितों से पसभ्यम अग्नि देवता की युद्ध गीता है अनिक्त प्रजापतिर अनि श्याम जो प्रजापति देवता का है प्रजापति ऐसे गान है साम का प्रजापति देवता संबंधी, ही निरुत सोम से अनुतस्पष्ट साम है सोम देवता का है मृदु मृदुसक्षण वायु हो मृदु हो असक्षण गान विशेष है देवता का है सक्षण बलवद इंद्र जो सक्षम बलवान है बलवद इंद्र का है गान विशेष है क्रौचम बृहस्पति बृहस्पति देवता का क्रौंच क्रौच पक्षी के शब्द सब, शब्द के समान अपध्वांत वरुण से वरुण देवता का ये सामे अपध्वांत अप्वांत कांस के कांसा के बर्तन फट जाने पर जैसे शब्द होता है तान सर्वान एव उपेवे तो वारुणंत वर्जेते वा बाकी जितने सब शब्द इस प्रकार शाम गान करें सबका सेवन करे प्रयोग से करे।, करे। क्यों जो भिन्न कांस कांसा बर्तन फट जाने पर शब्द होता है जो वारुण संबंधी है उसका त्याग करे वर्जन करे, ऐसा गाना नहीं करे अमृतत्व देवेभ्य आगा त्यागात स्राम पितृभ्य आशा मनुष्यभ्य तृणूदक यजमानाय स्वर्गल आत्मना आगायानि किएता मनसा ध्यान अप्रमत स्तुवीत इस उद्गाता ज्ञान करते समय देवभ्य अमृतत्व आगायानि देवता के लिए अमृतत्व को आगान करके मैं साधन करता हूँ प्राप्त कराता हूँ स्वधाम पितृभ्य पिताओं पितरों के लिए स्वधा प्राप्त कराता हूँ आशा मनुष्यभ्य मनुष्य के लिए आशा प्रार्थना जो प्रार्थित वस्तु की प्राप्त कराता हूँ तीर्णोदकम पशुभ्य पशुओं के लिए तीर्ण और उदक घास जल प्राप्त कराता हूँ आगान करके उनके लिए निष्पादन करता हूँ स्वर्गम लोकम यजमाय यजमान के लिए स्वर्ग लोग प्राप्त कराता हूँ इससे शाम गान करते समय ऐसा चिंतन करें उद्गाता मनसा चिंतन कर ध्यान करे ध्यान अप्रमत्तः स्तूभित प्रमाद रहित प्रमादे स्वर वर्ण उष्मण व्यंजनादि स्वर उच्चारण करते समय उष्म उच्चारण करते समय व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय प्रमाद नहीं करके स्पष्ट उच्चारण करे एक वर्ण -एक का उच्चारण होना चाहिए जितने वर्ण है अक्षर में उच्चारण करते समय ध्यान देना चाहिए प्रत्येक वर्ण का, का उच्चारण हो कोई सुनेग तो उसको पता चले क्या क्या वर्ण ये बोलता है ऐसा बोलेगी पता नहीं चलेगा क्या वर्ण बोलता है सात वर्ण से तीन वर्ण सुनाए पड़े ऐसा नहीं प्रत्येक वर्ण सुनाए पड़े जहाँ जहाँ जो वर्ण है सब, जहाँ युक्ताक्षर है स्पष्ट उच्चारण हो गुरु युक्ताक्षर युक्ताक्षर युक्ता ऐसे बोलते सच्चई दो चकार है तो वृत शाम तकार ऐसे या हर ट उचार करना चाहिए नहीं तो क्या हट लमगण क्या क्या बोलना कैसे पता चलेगा कैसे बोलना अ तो ई उ ई बोल कर न उचार होना चाहिए नहीं तो अयु अयु ऊ क्या क्या अनुसार बोलते है या म बोलते हैं त बोलते हैं न बोलते हैं है, है, पता नहीं चलता कैसे बोलना अ उच्चारण होना चाहिए लिक। ए ऐग अ औ ओच चलना चाहिए अयउ अयोच आगे च बोलते प बोलते त बोलते पता नहीं चलेगा ऐ औच या हट लण ऐसा अंत्य प्रत्येक वर्ण उच्चारण अभ्यास करना चाहिए उच्चारण करते समय सूत्र उच्चारण करते समय श्लोक उच्चारण करते समय देखकर के बढ़े जहाँ विसर्ग है विसर्ग उच्चारण हो वर्ण उच्चारण हो ऐसे जो संस्कृत शब्द व्यवहार में शब्द उच्चारण करते वहाँ भी थोड़ा ठीक बोले जानबूझकर के क्यों गलत जानकर कर क्यों बोलना जो समझ लिया ये उच्चारण ऐसे होना चाहिए कहीं कहीं गलत उच्चारण करते संस्कृत का अपभ्रंश सही गलत उच्चारण बहुत स्थान में होता ही है क्योंकि जब समझ लाए ये संस्कृत शब्द ऐसे उच्चारण होना चाहिए तो बोलते समय भी प्रयास करे ठीक उच्चारण करने के लिए संस्कृत शब्द आया संस्कृत जैसे बोले उसको संस्कृत शब्द बोलते समय अपनी भाषा जैसे बोले ऐसा नहीं ऐसे करना ये सामान्य रूप से प्रमाद नहीं करके स्पष्ट उच्चारण करें सर्वस्वरा इंद्रन सर्वष्मा प्रजापतिरात्मा सर्वस्पर्शा मृत्युरात्मा स्वरेपा ल्र शरण प्रपन्नो भुवं सत्ता प्रतिवक्षतीतीनम ब्रूयात सर्वेवरा इंद्रत्मन अ उ उदि अकारादी स्वर बन इंद्र हे इंद्र के स्वरूप हे बल कर्म इंद्र हे इंद्र के स्वरूप इंद्र के देह अवयवस्थानीय हो गया आत्मान देह के अवय हो गया सर्वे सर्व उष्मण कितने चार ही शष्म ये सब प्रजापति के अवय के अवय समान सर्वे स्पर्शा मृत्युरात्म का आदय मावसन ख ख आदि कितने होंगे पच्चीस विराट प्रजापति विराट कश्यप का आत्मा है सर्वव्यवस्था नहीं ये सर, प्रजापति हो गया पहले सर्वस्पष्ट मृत्यु का मृत्यु के कादि का आदि व्यंजन वर्ण मृत्यु का शरीर है तम यदि स्वरेश उपालभ्यता जो ठीक ठीक उच्चारण करता है उद्गाता यदि कोई उसको दोष से देखे तुम्हारे स्वरवर्ण तुमने ठीक नहीं बोला गलत उच्चारण किया ऐसा अवधि कहेगा तो क्या करे इंद्रम शरणम प्रपन्न भूमम स्वरवर्ण में कोई दोषारोप करे स्वरवर्ण किसकी आत्मा है इंद्र की तो क्या बोले उद्घाता इंद्र है स्वरवर्ण के स्वरवर्ण उनका स्वरूप स्वरूप है उनके शरण में प्रपन्न भूम उनके शरण में स्थित हो गया सत्वा प्रतिपक्षति तुमको वही इंद्र उत्तर देगा तुम मुझे दोष देते हो इंद्र तुमको उसका उत्तर देगा ऐसा उसको बोले जो बोलना है इंद्र तुमको कहेगा अर्थात तुमको इंद्र दे देगा उत्तर अर्थात तो दोष नहीं देना चाहिए मैं ठीक उच्चारण करता हूँ जो ठीक उच्चारण करता उद्गाता कोई दोषारोप करे कहेगा कह, मैं इंद्र के शरण में तुमको उत्तर देगा अर्थ यदिम उष्मेत प्रजापतिम शरण प्रपन भुवम सत्ता प्रतिपेक्षति तेव ब्रूयाद अथ यद्यनम स्पर्श सुपालभेत मृत्युम शरण प्रपन भुवम सत्ता प्रतिधक्षति तेन ब्रूयाद यदि ऊष्मा सुपालभ्यत ऊष्मा उच्चारण में कोई दोषारोपण करे स्वयं पहले ठीक उच्चारण करे तभी आगे उसके लिए यदि कोई ठीक उच्चारण करने पर भी कोई दोषारोपण करता है तो कहे मैं प्रजापति के शरण में स्थित हूँ क्योंकि जानता है किस वर्ण का कौन स्वरूप है किस देवता का स्वरूप है सत्व प्रतिपेक्षति वो तुमको पिछ डालेगा ये तेनाम ब्रुआत कहे यदि कोई इसको स्पर्श वर्ण में दोषारोप करे तो कहेगा अवघातन मृत्यु में शरण प्रपूनम मुन के शरण मृत्यु के शरण में हो गया मैं सत्व प्रतिधक्षति तुमको भस्म कर देगा ऐसा बोले सर्वे घोष बंतो बलवंतो वक्तव्या इंद्र बल दधानी सर्व उग्रस्ता अनीरस्तावृता वक्तव्या प्रजापतिरात्म पिदानी सर्वे स्पर्शाशेना वक्तव्या मृत्युरात्म परहरानीतिरा अ उदिस्व घोषवंत बलवंत वक्तव्य घोषस्पष्टो बलब कर के प्रयोग करना चाहिए और उस समय उस क्या बलम ददानी थी इंद्र में बल उत्पन्न करता हूँ ऐसा सोच कर चिंता न करे सर्वे उष्मान अग्रस्ता उस्मा बना शा, शा, अग्रह ग्रस्त नहीं हो ग्रस्त क्या है जैसे ग्रास खाते हैं अंदर रह जाता है ऐसे उच्चारण कर अंत प्रवेशित हो जाएगा तो ग्रस्त हो गया कोई उच्चारण कर बाहर कुछ आता है कुछ अंदर रह जाता है अंदर नहीं रहे ग्रस्त नहीं हो अंतर प्रविष्ट नहीं हो तो अग्रस्ता ग्रास नहीं हो अंदर नहीं रहे उच्चारण स्पष्ट हो और अनिरस्ता, अनिरस्ता बाहर फेंकना बाहर फेंकना बिल्कुल बाहर ऐसा नहीं स्पष्ट उच्चारण करे शब्द हो बाहर फेंका नहीं जाए अंदर ग्रास नहीं हो ऐसा उच्चारण करे विव्रता वक्तव्य विवृत प्रयत्नयुक्त बोलना चाहिए प्रजापति आत्मान परिदानी प्रजापति एक स्वरूप को सर्वयव को देता हूँ ऐसा सोचे सर्वे स्पर्शा ले से नभिनिहिता स्पर्शवन का स्पष्टवन प्रयत्न होता है उनका ले मतलब थोड़ा सा भी अभिनिहिता नहीं हो अनभिनिहिता अभिनीहिता का अर्थ है बाहर फेंका नहीं गया अति द्रुत तो उच्चारण करेंगे एक वर्ण के साथ दूसरे वर्णन मिलकर के निक्षिप्त तो हो जाएगा ऐसा नहीं करें बहुत जल्दी बोल देंगे तो 10, 5, 7 वर्णा को उसमें दो तीन वर्ण बन करके ऐसे कोई बोलते समय श्लोक आदि बोलते समय गर, इतने जल्दी नहीं बोले सब वर्ण का उच्चारण हो सुनने वाले को पता चले ये क्या क्या बोल रहा है यदि अन्य को पता नहीं चले तीन चार वर्ण सुनाई पड़े तो बोलने वाले की गलती है बोलते समय स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए इसलिए कोई कोई श्लोक बोलते समय जल्दी बोल देते हैं उस समय थोड़ा सा सोचे थोड़ा ऐसे दोस्त कोई सुनता है तो क्या हम क्या क्या बोलते उसको सुनाई पड़ेगा नहीं सुनाई पड़ेगा तो बोलने वाले की गलती है उच्चारण नहीं किया इसलिए इसे उच्चारण करें सुनने वाले को पता चले इसमें वर्ण क्या है स्पष्ट अपने समय में समझ गया और सुनने वाले समझे नहीं समझे सम, सुने या नहीं सुने ऐसा बोलना नहीं होता है शब्द उच्चारण किया जाता है दूसरे को बोधन ज्ञान कराने के लिए नहीं कि अपने आप समझ लिया ऐसा नहीं आ, कपड़ा हटा ऐसे कैसे कोई कह नाक को भी बंद करे बैठते हैं शब्द उच्चारण करते दूसरे को स्पष्ट पता चले ऐसे उच्चारण करना चाहिए ये हो गया आगे त्रयो यज्ञो तयोधर्मस्कंधाध्ययन दान में द्वितीयो द्वित ब्रह्मचार्य कुलवासी तृतीयो अत्यमात्म आचार्यकुले अवसादयन सर्वते पुण्यलोका ब्रह्मतमें धर्म केकंधक सामनेस्कंधर्म के विभागे तीन धर्म का स्कंध तीन विभाग करते हैं क्या है यज्ञों अध्ययनम दानमिति प्रथम हो यज्ञ अध्ययन दान ये गृहस्थ का है धर्म यज्ञों अध्ययन दानम यहाँ जो प्रथम का है एक है प्रथम का यहाँ एक हो यदि आद्य कहेंगे तो आद्यम मध्यम उत्तम ऐसे कहना था ऐसे नहीं कह करके प्रथम द्वितीय तय एक ही क्योंकि ब्रह्मचारी अब आश्रम पढ़े ब्रह्मचारी आश्रम उसके बाद गृहस्थ है तो एक हुआ यज्ञ अध्ययन दान गृहस्थ का धर्म है यज्ञ अध्ययन वेदाध्ययन साध्या प्रवचन करना है यज्ञ करना है दान करना है ये गृहस्थ का धर्म है तप एव द्वितीय हो तप हो गया द्वितीय वान का वान में तप प्रधान है और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय एक हो गया एक दो तीन ये एक ये भी है ये क्रम नहीं है ये एक है ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य ब्रह्म वेद चरति तद व्रत मित्र ब्रह्मचारी वेताध्ययन करना ही उसका व्रत है ब्रह्मचारी का आचार्य कुलवासी आचार्य कुंड में वस्तुम शिल यश आचार्य कुंड में रहेगा तृतीय है वो आचार्य कुंड में कब तक रहेगा अत्यंतम आत्मान आचार्य कुले अवसादयन अत्यंत है ये नाष्ठिक ब्रह्मचारी है उपकुर्बान ब्रह्मचारी तो केवल अध्ययन के लिए है ये हो गया अत्यंतम आत्मानम अपने को आचार्य कुल में समाप्त कर देगा आजीवन गृह गुरुकुले गुरु में वास करेगा आचार्य कुल में नाष्टिक ब्रह्मचारी तभी दीक्षा लेते हैं जब निश्चय हो गया कभी गृहस्थाश्रम में जाना नहीं है तो गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं तो फिर अब अवर मनमानी घूमने का नहीं आचार्य कुल में वास करे अध्ययन करे यही उसका व्रत है ब्रह्मचर्य पालन सेवापूर्वक वेदाध्ययन करें संध्या वंदन करें निष्ठा के साथ रहे निरंतर सारा जीवन भर ये नाष्ठी का ब्रह्मचारी जब नष्ठीय ब्रह्मचारी दीक्षा लेते हैं तो काशी अवस्त्र लेते हैं पहले तो ब्रह्मचार्य अवस्था में गुरुकुल में वास करके वेदाध्ययन करते हैं समाप्त होने के बाद आचार्य से अनुमति लेकर के फिर में जाते हैं धर्म करने के लिए कर्म करने के लिए उसके पहले वेदाध्ययन में मीमांसा धर्म के ज्ञान प्राप्त करके में जाए जो निश्चय करे में जाना ही नहीं तो उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा लेकर के गुरुकुल में पूरा अंतिम समय तक रहना है उसका मुख्य है वेद अध्ययन सेवापूर्वक अध्ययन करे और संध्या बंदन करे आश्रम धर्म पान करें निरंतर उसमें यदि कभी वैराग्य हो जाएगा तो सन्यास लेने के लिए सब के लिए छूटे ब्रह्मचारी उपकुर्बान ब्रह्मचारी हो अभी वेद अध्ययन पूरा नहीं किया वैराग्य दृढ़ हो गया तो भी सन्यास ले सकता है और नैष्ठिक दीक्षा लेकर के सारा जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने के हिसाब से दीक्षा लेते हैं निश्चय हो गया गृहस्थाश्रम में नहीं जाना तो भी ब्रह्म वैराग्य हो गया तो सन्यास ले लेता है कोई गृहस्थाश्रम में गया धर्म करने के लिए वहाँ भी यदि वैराग्य हो जाता है तो सन्यास ले लेता है यहाँ सन्यास का नाम नहीं क्या तीन हो गया एक गृहस्थ वाहनप्रस्थ और ब्रह्मचारी सर्वे एते पुण्यलोका भवन पुण्यलोक वाले पुण्यलोक प्राप्त करते पुण्य करने पर जो लोक की प्राप्ति थी पुण्यलोक ये सब आसन वाले होते हैं और बाकी बची क्या एक है सन्यास ब्रह्मसठ अमृतत्व में ब्रह्म थी ब्रह्मणी सम्यक तिष्ठती थी ब्रह्मस्थ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्थित अमृतत्व को मुख्य को प्राप्त करता है ये पुण्यलोक को प्राप्त करते अन्य तीन ये पुण्यलोक नहीं अमृतत्व को तो पुण्यलोक लोक से विलक्षण फल है अमृतत्व अमरण धर्म है आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त करता है ये देवता जी अमृत ऐसा नहीं है अभी ब्रह्म संस्था अमृतत्व कहा गया सन्यासी कैसे अमृतत्व को प्राप्त करेगा तो इसके लिए कहते आगे प्रजापति लोकानभ्यतापत तेभ्यो अभिप्तेभ्य स्त्री विद्या संप्रासवत अभ्यतपत अतःरारा सं्रवंत भूर्भुवस्वरि प्रजापते लोकान प्रजापति विराट अथवा कश्यप लोकों को उद्देश्य करके लोकान लोकों को उद्देश्य करके उनका सार ग्रहण करने इच्छा से अभ्य अभ्यतपत तप, तप तपन्न किया तप किया ध्यान किया लोकों के लोक के उद्देश्य करके उनका सार क्या जानने के लिए उनका ध्यान किया ही था तप है तेव्य अभि तपते उनका जब ध्यान किया लोक लोक में सार त्रय विद्या सम्रास्वत वेद त्रयी उसे प्रकट हुआ भान हुआ प्रजापति के मन में भान हुआ ये सारे लोके में तीन विद्या ही प्रधान है उसमें सार ग्रहण करने के लिए तस्य अभि तपता है एतानी अक्षराणी ये अक्षर तीन उसमें सार प्रजापति के मन में भान हुआ भूर भूव स्व तीन व्याहृति शब्द से कहते तानि तान्यभ्यतपे तप्तेभ्य ओंकार संप्रवत तदा शुना सर्वाणी पर्णन सन्तृणा्य में ओंकारेण सर्वा वाकसृणंकार एवेदम सर्व ओंकारेदम सर्वताभ्यतपे भूर्भुअस्व तीन अक्षर इन क्यों उद्देश्य करके तप क्या ध्यान किया उतप्त तो ध्यान होने पर उसे तप्त से ओंकार सम्प्रासवत ओंकार ही प्रजापति के मन में भानुआ यही सबसे उसे श्रेष्ठ है तद्यथा शुना यहाँ पहले सारे लोक का सार हो गया त्रय विद्या उसका सार भूर्भुवस्व उसका सार ओंकार हो गया सारे ब्रह्मांड का सार हो गया ओंकार सार ओंकार होने का न जिस प्रकार दुग्ध में घृत पूरा व्याप्त होकर के मथन करके, करके फिर सार निकालते हैं सर्वत्र है इसी प्रकार ओंकार से व्याप्त सारा ब्रह्मांड है तद्यथा शंकुना सर्वानी परणानी संत नानी शंकु तो हैं अशथादि पे पत्र सुख जाने पर हरा हरा पत्थर सुख के कट रह गया केवल बीच में जाला के जैसे दिखता है उसको कहते हैं शंकु पत्र के अंदर सिरा प्रशिरा जैसे है शंकु कहा गया ओ संको पूरा सब पत्र में फैला हुआ है सर्वानि पन्ना संतरानी सारा पत्र के अंदर फैला हुआ है एवं ओंकार सर्वावाक सर्वा वाक संत्रना। सारे वाक शब्द ओंकार से व्याप्त है अकार भी सर्वावाक वाक ओंकार में जो प्रथम अह सब वाणी उससे तद्रूप है सब व्याप्त है ओंकार सारा ब्रह्मांड में व्याप्त है ओंकार एवेदम सर्वम ओंकार सर्वव्याप्त होने से सारा कुछ ब्रह्मांड ओंकार ही ओंकार एवेदम सर्वम अभी शाम उपासना चल रहा था उसके बाद ओंकार परमात्मा का प्रतीक प्रतीक होन से अमृत मुख्य हेतु के लिए उसकी प्रशंसा करके अभी यज्ञ के अंगभूत शाम होम मंत्र उत्थान कुछ श्याम है कुछ होम है कुछ मंत्र है उठना है ये सब यज्ञ के अंगभूता आगे उपदेश करते हैं